श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीस्कंध अथ पंचमोध्याय विदुर्जी का प्रश्न और मैत्रेजी का सृष्टि क्रम वर्णन श्रीशु उवाच द्वारुनद्याषभ कुरू मैत्रेयमासीन माधबोधम छोप्युत भावशुद्ध पक्ष सौशिल गुणातृप सुखदेव जी, जी कहते हैं परम ज्ञानी मैत्री मुनि हरिद्वार क्षेत्र में विराजमान थे भगवत भक्ति से शुद्ध एवं हृदय वाले विदुर जी उनके पास जा पहुंचे और उनके साधु स्वभाव से आप्यायित होकर उन्होंने पूछा विधुरवाचन सुखाज कर्माणि करोति लोको न तई सुखम वान्य दुपारम व ने, यस्तत भगवान ने कहा भगवन, संसार में सब लोग सुख के लिए कर्म करते हैं परंतु उनसे न तो उन्हें सुख ही मिलता है और न उसका दुख ही दूर होता है बल्कि उससे भी उसके दुख की वृद्धि ही होती है अतः इस विषय में क्या करना उचित है या आप मुझे कृपा करके बतलाइए जनस्य से कृष्णा मुख्य दैवान्धर्मशील से सुदुखित अनुग्रहा चरंति नूनम भूतान भव्यान जो लोग दुर्भाग्यवश भगवान श्रीकृष्ण से विमुख अधर्मपरायण और अत्यंत दुखी हैं उन पर कृपा करने के लिए ही आप जैसे भाग्यशाली भगवत भक्त संसार में विचरा करते हैं भगवान् भक्तपुते रोमड़े आप मुझे उस शांति प्रसाधन का उपदेश दीजिए जिसके अनुसार आराधना करने से भगवान अपने भक्तों के भक्तिपूत हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं और अपने स्वरूप का अपरोक्ष अनुभव करने वाला सनातन ज्ञान प्रदान करते हैं करोति भगवान् यथा करोतंत्री संस्थाप्य वृत्तिम जगतों त्रिलोकी के नियंता और परम स्वतंत्र श्रीहरी अवतार लेकर जो जो लीलाएं करते हैं जिस प्रकार अकर्ता होकर भी उन्होंने कल्प के आरंभ में इस सृष्टि की रचना की यथा जिस प्रकार इसे स्थापित करवे जगत के जीवों की जीविका का विधान करते हैं यथा पुनः स्वेखमिदम निवेश गुहायाम स निवृत्त वृत्ते योगेश्वर अध्येश्वर अनुप्रविष्ट हो बहुधा यथाचे फिर जिस प्रकार इसे अनेक हृदय कात में लीन कर मृत्युशून हो योग माया का आश्रय लेकर शहन करते हैं और जिस प्रकार वे योगेश्वरेश्वर प्रभु एक होने पर भी इस ब्रह्मांड में अंतर्यामी रूप से अनुप्रविष्ट होकर अनेकों रूपों में प्रकट होते हैं वह सब रहस्य आप हमें समझाइए क्रीड़न विधत्ते क्षेमा कर्माण्यवतार भेद मनोनति प्रत्यपे संवताम शुश्लोक मौले ब्राह्मण गौ और देवताओं के कल्याण के लिए जो अनेकों अवतार धारण करके लीला से ही नाना प्रकार के दिव्य कर्म करते हैं वे भी हमें सुनाइए यशस्वियों के मुकुटमणि श्रीहरि के लीलामृत का पान करते करते हमारा मन तृप्त नहीं होता लोकनाथ हो लोकान लोकांश निकाय अचिंक्ल्योध प्रतीत हमें यह भी सुनाइए कि उन समस्त लोकपतियों के स्वामी श्री हरि ने इन लोकों लोकपालों और लोकालोक पर्वत से बाहर के भागों को जिनमें ये सब प्रकार के प्राणियों के अधिकारानुसार भिन्न भिन्न भेद प्रतीत हो रहे हैं किन तत्वों से रचा है ये न प्रजा मुत आत्म कर्म रूपाधान चिधाम नारायणो विश्व आत्मोहरी रेतजनो वर्ण विप्रवर्य साम मुखाद ते उन विश्वकर्ता स्वयंभू श्री नारायण ने अपनी प्रजा के स्वभाव कर्म रूप और नामों के भेद की किस प्रकार रचना की है भगवान मैंने श्री व्यास जी के मुख से के धर्म तो कई बार सुने हैं, किंतु अब श्री कृष्ण कथाम के प्रवाह को छोड़कर अन्य स्वल्प सुखदायक धर्मों से मेरा चित्त उग गया है तीर्थ पदो विधाना सुहा सूरी जमाथ यह कर्णना पुरुषस्य यातो भव प्रदान चिन्ह उन तीर्थपा श्रीहरि के गुणानुवास से तृप्त हो भी कौन सकता है उनका तो नारदादि गण भी आप जैसे साधुओं के समाज में कीर्तन करते हैं तथा तो जब ये मनुष्यों के कर्णारंध्र में प्रवेश करते हैं तब उनके संसार चक्र में डालने वाली घर गृहस्थी की आसक्ति को काट डालते हैं मुनिर्वक्ष भगवत गुणा सखा पिता भारत माह भगवान आपके सखा मुनिवर कृष्ण द्वैपायन ने भी भगवान के गुणों का वर्णन करने की इच्छा से ही महाभारत रचा है उसमें भी विषय सुखों का उल्लेख करते हुए मनुष्यों की बुद्धि को भगवान की कथाओं की ओर लगाने का ही प्रयत्न किया गया है सा करोति सावृत समस्त त्य मे यह भगवत कथा की रुचि श्रद्धालु पुरुष के हृदय में जब बढ़ने लगती है तब अन्य विषयों से उसे विरक्ति कर देती है वह भगवत चरणों के निरंतर चिंतन से आनंद मग्न हो जाता है और उस पुरुष के सभी दुखों का तत्काल अंत हो जाता है। शोचे हरे कथाया मुखा न घे देवो यथावाद गति स्मृति नाम मुझे तो उन सोचनियों के भी सोचनी अज्ञानी पुरुषों के लिए निरंतर खेद रहता है जो अपने पिछले पापों के कारण श्रीहरि की कथाओं से विमुख रहते हैं आय हाँ, काल भगवान उनके अमूल्य जीवन को काट रहे हैं और वे वाणी देह और मन से व्यर्थ वाद विवाद व्यर्थ चेष्टा और व्यर्थ चिंतन में लगे रहते हैं को हरे कथा, कथा मैत्री जी आप दिनों पर कृपा करने वाले हैं अतः भौरा जैसे फूलों में से रस निकाल लेता है उसी प्रकार इन लौकिक कथाओं में से इनकी सारभूता परम कल्याणकारी पवित्र कीर्ति श्रीहरि की कथाएं कर हमारे कल्याण के लिए सुनाइये विश्व जन्म स्थित संयम शक्ति मय उन सर्वे स्वर ने संसार की उत्पत्ति स्थिति और संहार करने के लिए अपनी माया शक्ति को स्वीकार कर राम कृष्णादि अवतारों के द्वारा जो अनेकों लौकिक अलौकिक लीलाएं की है वे सब मुझे सुनाइए श्री सुकुवाच सा एवं भगवान पृष्ठ छत्रा कौसारे उनहाव जी कहते हैं जब विदुर जी ने जीवों के कल्याण के लिए इस प्रकार प्रश्न किया तब तो मुनि श्रेष्ठ भगवान मैत्री जी ने उनकी बहुत बड़ाई करते हुए यो कहा साधु पृष्ठ श्री मैत्री जी बोले साधु स्वभाव विदुर जी आपने सब जीवों पर अत्यंत अनुग्रह करके यह बड़ी अच्छी बात पूछी है आपका चित्त तो सर्वदा श्री भगवान में ही लगा रहता है तथापि इससे संसार में भी आपका बहुत सुयश चले फैलेगा नए त्रम तय छतरायण गृही तो अन्य भावे नया हरिश्वर आप श्री व्यास जी के औरस पुत्र हैं इसलिए आपके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है कि आप अन्य भाव से सर्वेश्वर श्री हरे के ही आश्रित हो गए हैं मांडव्य सापाद भगवान प्रजा संयमलो यम भ्रातु क्षेत्रे भुज्याम जात सत्यवती सुताम आप प्रजा को दंड देने वाले भगवान यम ही हैं मांडव्य ऋषि का शाप होने के कारण ही आपने श्री व्यास जी के वीर से उनके भाई विचित्र वीर को भोग पत्नी दासी के गर्भ से जन्म लिया है भवान नित्यम भगवत निम संत सानुग योपदेशादिश् भगवान व्रजन आप सर्वदा ही श्री भगवान और उनके भक्तों का अत्यंत प्रिय हैं इसीलिए भगवान निज धाम पधारते समय मुझे आपको ज्ञानोपदेश करने की आज्ञा दे गए हैं अथ ते भगवन्ीलाबृता विश्वस्थित्योद्भवांता वर्णया इसलिए अब मैं जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय के लिए योग माया के द्वारा विस्तारित हुई भगवान की विभिन्न लीलाओं का क्रमश वर्णन करता हूं भगवान ही क आसे समग्र आत्मात्मना विभू आत्म इच्छा अनुगता शिष्ट रचना के पूर्व समस्त आत्माओं के आत्मा एक गुण परमात्मा ही थे न दृष्टा था न दृश्य शिष्ट काल में अनेक वृत्तियों के भेद से जो अनेकता दिखाई पड़ती है वह भी वही थे क्योंकि उनकी इच्छा अकेले रहने की थी स वा एस तथा दृष्टाम नापश्य मेरे संतम सुप्त शक्तिर सुप्त वे ही दृष्टा होकर देखने लगे परंतु उन्हें दृश्य दिखाई नहीं पड़ा क्योंकि उस समय वे ही अद्वितीय रूप से प्रकाशित हो रहे थे ऐसी अवस्था में वे अपने को असत के समान समझने लगे वस्तुतः वे असत नहीं थे क्योंकि उनकी शक्तियां ही सोई थी उनके ज्ञान का लोप नहीं हुआ था साभा एतस्य त्रष्टो शक्ति सदसात्मिका मायानाम महाभाग जेदम निर्मे विभो यह दृष्टा और दृश्य का अनुसंधान करने वाली शक्ति ही कार्य कारण रूपा माया है महाभाग विदुर जी इस भावा भाव रूप अनिर्वचनी माया के द्वारा ही भगवान ने इस विश्व का निर्माण किया है कालशक्ति काल से जब यह माया को प्राप्त हुई तब उन इंद्रियातीत चिन्मय परमात्मा ने अपने अंश पुरुष रूप से उसमें चिदाभास रूप भी स्थापित किया तथो भवन महत अभ्यक्ता काल आत्मदेहस्थम विज्ञानात्मात्म देहस्थित तब काल की प्रेरणा से उस अव्यक्त माया से महतत्व प्रकट हुआ वह मिथ्या अज्ञान का नाशक होने के कारण विज्ञान स्वरूप और अपने में सूक्ष्म रूप से स्थित प्रपंच की अभिव्यक्ति करने वाला था सोप्यंस गुण कालात्महा भगवत दृष्टिगोचर आत्मान्य करो धात्महा दीक्षया फिर चिदाभास गुण और काल के अधीन उस महतत्व ने भगवान की दृष्टि पड़ने पर इस विश्व की रचना के लिए अपना रूपांतर किया महतत्वादान अहम दंतत्व विराजत कार्य कारण भूत इंद्रिय मनोमय महतत्व के विकृत होने पर अहंकार की उत्पत्ति हुई जो कार्य अधिभूत कारण अध्यात्म और कर्ता अधिदैव रूप होने के कारण भूत इंद्रिय और मन का कारण है वैकारिका चेत्य हम त्रिथा अहम तत्वा मनो वैकारिकादूत वैकारिका सेवा अर्थाजन यत वह अहंकार वैकारिक सात्विक तेजस राजस और तामस भेद से तीन प्रकार का है अतः अहम तत्व में विकार होने पर वैकारिक अहंकार से मन और जिन से विषयों का ज्ञान होता है वे इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता हुए तेजसान इंद्रिया देव ज्ञान कर्मा मयान भूत तेजस अहंकार से ज्ञानेन्द्रिया और कर्मेंद्रिया हुई तथा तामस अहंकार से सूक्ष्म का कारण शब्द तन्मात्र हुआ और उससे दृष्टान्त रूप से आत्मा का बोध कराने वाला आकाश उत्पन्न हुआ कालमायांश योगे नगवन दीक्षित नभ नवसो नुशतम स्पर्शम निर्म में भगवान की दृष्टि जब आकाश पर पड़ी तब उससे फिर काल माया और चिदाभास के योग से स्पर्श तन्मात्रा हुआ और उसके विकृत होने पर उससे वायु की उत्पत्ति हुई अनिलोपि विकुर्वाणो नभसो रूबलाविता सर्ज रूप तन्मात्रम ज्योतिर्लोकोचनम अत्यंत बलवान वायु ने आकाश के सहित विकृत होकर रूप तन्मात्रा की रचना की और उससे संसार का प्रकाश सब उत्पन्न हुआ अनिलेना पर फिर परमात्मा की दृष्टि पड़ने पर वायु युक्त तेज ने काल माया और चिदंस के योग से विकृत होकर रस तन्मात्र के कार्य जल को उत्पन्न किया ब्रह्म तदनंतर तेज से युक्त जल ने ब्रह्म का दृष्टिपात होने पर काल माया और चिदंस के जोग से गंध गुणमयी पृथ्वी को उत्पन्न किया नव भूताम गुणा विदुर विदुरजे इन आकाश आदि भूतों में से जो जो भूत पीछे पीछे उत्पन्न हुए उनमें क्रमशः अपने पूर्व पूर्व भूतों के गुण भी अनुगत समझने चाहिए एते देवा कला विष्णु कालमायांशलिंगना स्वक्रिया प्रोचो प्राजल ये महत्वादि के अभिमानी विकार विक्षेप और चेतनांस विशिष्ट देवगण श्री भगवान के ही अंश हैं किंतु तो पृथक पृथक रहने के कारण जब वे विश्व रचना रूप अपने कार्य में सफल नहीं हुए तब हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगे देवा उचुह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 यतिजन अनंत संसार दुख को सुगमता से ही दूर फेंक देते हैं धातर्यदी सजीवापत्रेणोपहिता न शर्मा आत्म लगवत्वाघ्री छाया विद्या मत आश्रम जगत्कर्ता जगदीश्वर इस संसार में तापत्रय से व्याकुल रहने के कारण जीवों का जरा भी शांत नहीं मिलती जरा भी शांति नहीं मिलती इसलिए भगवान हम आपके चरणों के ज्ञान में इच्छाया का आश्रय लेते हैं मार्घांति यत्ते मुख पद्मीड छंद सुपर्ण ऋषयो विभिते यषोदरिद्वराजा पदं पदं तीर्थ पद प्रपन्ना मुनिजन एकांत स्थान में रहकर आपके मुख कमल का आश्रय लेने वाले वेद मंत्र रूप पक्षियों के द्वारा जिनका अनुसंधान करते रहते हैं तथा जो संपूर्ण पाप नाशनी नदियों में श्रेष्ठ श्री गंगा जी के उद्गम स्थान है आपके उन परम पावन पाद पद्मों का हम आश्रय लेते हैं यश्रद्धया श्रुतवत्या चक्त्या समृद्ध्यने वा ज्ञान न वैराग्य बलेन धीरा ब्रजे मत दत्ते सरोजपीठम हम आपके चरण कमलों की उस चौकी का आश्रय ग्रहण करते हैं जिसे भक्त जन श्रद्धा और श्रवण कीर्तनादि रूप भक्त से परिमर्जित अंतकरण में धारण करके वैराग्य पुष्ट ज्ञान के द्वारा परम धीर हो जाते हैं विश्वस जन्मस्थिति संयमार्थे पितावतार्य पदाबुजते ब्रजेम सर्वे शरण जदी सृतम प्रयक्षत्य भ संसार की उत्पत्ति स्थिति और संहार के लिए ही अवतार लेते हैं अतः हम सब आपके उन चरण कमलों की शरण लेते हैं जो अपना स्मरण करने वाले भक्त जनों को अभय कर देते हैं युबंधे सतदेह गेहे ममाह मृत्यूढ़ुराग्रहा उन भगवन पदाजम जिन पुरुषों का देह गेह तथा उससे संबंध रखने वाले अन्य तुक्ष पदार्थों में अहमता ममता का दृढ़ दुराग्रह है उनके शरीर में आपके अंतर्यामी रूप से रहने पर भी जो अत्यंत दूर है उन्हें आपके चरणार बिंदों को हम भसते हैं थो न पश्यु नून पदन विलास लक्षा परम यशस्वी परमेश्वर इंद्रियों के विषयाभिमुख रहने के कारण जिनका मन सर्वदा बाहर ही भटका करता है वे पामर लोग अपने विलासपूर्ण पाद विन्यास की शोभा के विशेषज्ञ भक्तजनों का दर्शन नहीं कर पाते इसी से वे आपके चरणों से दूर रहते हैं नते देव कथा सुधाया प्रविध भक्त वैराग्य सारम प्रतिलभ्य बोधम यथाज साठम धिषम देव आपके कथाम का पान करने से उमड़ी हुई भक्ति के कारण जिनका अंतकरण निर्मल हो गया है, है वे लोग वैराग्य ही जिसका सार है ऐसा आत्मज्ञान प्राप्त करके ही आपके वैकुंठध धाम को चले जाते हैं तथा परेम समाधि योग बलिवा प्रकृति बलिष्ठाम धीरा पुरुषम विशंति तेजाम दूसरे धीर पुरुष चित्त निरोध रूपी समाधि के बल से आपकी बलवती माया को जीतकर आप में ही लीन तो हो जाते हैं पर उन्हें होता है आपकी सेवा के मार्ग में कुछ भी कष्ट नहीं है तत्व हम लोग स्म सर्वेता स्विहार तंत्रम् शक्नुमस्तन प्रतिहर तवेते। आपने सृष्टि रचना की इच्छा से हमें त्रिगुण में रचा है इसलिए विभिन्न स्वभाव वाले होने के कारण हम आपस में मिल नहीं पाते और इसी से आपकी क्रीड़ा के साधन रूप ब्रह्मांड की रचना करके उसे आपको समर्पण करने में असमर्थ हो, हो रहे हैं बलिं यत्र, बलिं जन्मरहित भगवान जिससे हम ब्रह्मांड रथ आपको सब प्रकार के भोग समय पर समर्पण कर सकें और जहां स्थित होकर हम भी अपनी योग्यता के अनुसार अन्न ग्रहण कर सके तथा ये सब जीव भी सब प्रकार की विघ्न बाधाओं से दूर रहकर हम और आप दोनों को भोग समर्पण करते हुए अपना अपना अन्न भक्षण कर सके। ऐसा कोई उपाय कीजिए तम न सुणाम ऊटस्थ आद्य पुरुष पुराण तम देव शक्त्याम गुण कर्म यो आप निर्विकार पुराण पुरुष ही अन्य कार्य वर्ग के सहित हम देवताओं के आदि कारण है जन्मादि जन्मा कर्मो की कारण रूपा माया शक्ति में चिदा भाष रूपीर स्थापित किया था तथो वत्प्रमु थे बभूमात्म करवाम किम थे तम के लिए उत्पन्न हुए हैं उसके संबंध में हम क्या करें? देव हम पर आप ही अनुग्रह करने वाले हैं इसलिए ब्रह्मांड रचना के लिए आप हमें क्रिया शक्ति के सहित अपनी ज्ञान शक्ति भी प्रदान कीजिए श्रीमदभागवते महापुराणे पार दीताया तृतीस्कंधे पंचमोध्याय